और उसे देखकर बकरियों के साथ साथ वह भी दौड़कर भागा तब बकरियों से कुछ छेड़छाड़ न करके घास चलने वाले उस बाघ को ही उसने पकड़ा वह मै में करने लगा और भागने की कोशिश करता गया तब बाघ उसे पानी के किनारे खींचकर ले गया और उससे कहा इस पानी में अपना मुंह देख हंडी की तरह मेरा मुंह जितना बड़ा है उतना ही बड़ा तेरा भी है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 और भागना है सामान्य जीवों की तरह आचरण करना बाघ के साथ जाना है गुरु जिन्होंने ज्ञान की आंखें खोल दी उनकी शरणागत होना उन्हें ही आत्मीय समझना अपना सच्चा मुंह देखना है अपने स्वरूप को पहचानना श्री रामकृष्ण खड़े हो गए चारों ओर सन्नाटा है सिर्फ झाऊ के पेड़ों की सनसनाहट और गंगा जी की कलकल ध्वनि सुन पड़ रही है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 यहाँ पर उन्होंने व्याकुल होकर कितना करंदन किया है कितने ही ईश्वरी रूपों के दर्शन किए हैं और माता के साथ कितनी बातें की हैं क्या इसीलिए जब ये यहाँ आते हैं तो प्रणाम करते हैं बकुल तल्ला होकर वे नौबत खाने के निकट आए मड़ी साथ ही है नौबत खाने के पास आकर हाजरा को देखा श्री रामकृष्ण उनसे कह रहे हैं अधिक न खाते जाना और बाह्य शुद्धि की ओर इतना ध्यान देना छोड़ दो उन्हें बेकार यह धुन सवार रहती है उन्हें ज्ञान नहीं होता आचार उतना ही चाहिए जितने की जरूरत है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं श्री रामकृष्ण ने अपने कमरे में पहुंचकर आसन ग्रहण किया